बड़े बड़े अमलात्मा महात्मा नहीं ठहर पाते हैं भगवान शंकर की दाल जहां नहीं गलती है वहां मेरा एक छोटा सा राम कैसे खड़ा रह पाएगा उस रावण की ताकत को मैं जानता हूं बोलिए सियाबर रामचंद्र भगवान की एक बार रावण के मन में विचार आया लोग कहते हैं कि विधि का विधान बदला नहीं जा सकता है विधाता की लेखनी को मिटाया नहीं जा सकता है तो आज मैं ब्रह्मा की लेखनी को मिटा के मानू अपने दूत को भेजा ब्रह्मा जी को बुला के ला बिचारे बूढ़े ब्रह्मा जी दौड़े दौड़े हाँपते हुए अपनी धोती संभालते हुए आए भाई राबर्ट क्या बात है कैसे नाराज हो गया आज आप बड़े सिंहासन पर बैठा था ब्रह्मा जी महाराज को स्टूल दे दिया बैठ जा मेरे पास यहीं बैठ बोले पंचांग खोलो खोल दिया बोले देख के बताओ मेरी मृत्यु कब होनी और किससे होनी है राबड़ ने कहा ब्रह्मा जी मेरी मौत बताओ कब होगी और किससे होगी ब्रह्मा जी महाराज ने अपना वो सब देखा और कहा भैया ये मृत्यु होने में तो बहुत टाइम है परंतु किससे होगी ये बता दूँगा किससे होगी बोले अयोध्या में सूर्य वंश के एक राजा होंगे दशरथ जी महाराज उन दशरथ जी महाराज के यहां पर एक राम नाम का ज्येष्ठ पुत्र आएगा वो तुम्हारा बध करेगा तुम राम के हाथों मारे जाओगे रावण ने कहा कि अभी अयोध्या में कौन राज्य कर रहा है बोले वही दशरथ राज्य कर रहे हैं दशरथ सिंह महाराज के आप क्या हो रहा है बोले शादी होने वाली है कौशल्या के साथ में तीन दिन बाद रावण ने कहा ब्रह्मा जी से आप यहीं बैठना मैं अभी आता हूं उस तक विमान पर बैठा रावण सीधा अयोध्या पहुंच गया राजमहल में पहुंचा बोले दशरथ कहाँ है बोले सरियों में स्नान करने गए छोटी सी सेना की टुकड़ी के साथ में दशरथ जी महाराज सरियों में स्नान कर रहे थे विहार कर रहे थे रावण ने पूरी सेना को मार दिया दशरथ जी महाराज को अधमरा माने मरा हुआ मानकर के छोड़ दिया सुमंत को भी अधमरा छोड़ दिया नौकाएं तोड़ डाली यह मान के छोड़ दिया कि मर गए जो नौका टूट गई थी उस नाव के एक लकड़ी पर दोनों के दोनों बेहोश पड़े हुए हैं रावण सीधा कहां कौशल कौशल्या के घर पहुंच गया कौशल्या के पिता को पराजित किया कौशल्या का अपहरण किया एक संदूक में बंद किया और समुद्र में छिपा दिया जब उस पर विमान पर रख करके ले गया तो सोचा लंका नहीं ले जाऊंगा इसको समुद्र में छिपा देता हूं एक तिमिंगल नाम का एक मित्र था उनका उसको पेटी देकर कहा कि जब तक मैं न कहू तब तक, तक खोलना मत और किसी को देना मत वो तो तिमिंगल अपने गले में उस संदूक को रख करके गुमा करता था कि कहीं ले ना जाए चुर ना जाए राबड़ मार देगा मुझको धरो, धरोहर है ना एक दिन निकल गया दो दिन निकल गए तीसरा दिन जो लग्न का था तब तक ये सरयू सरयू गंगा जी के जल में मिल जाती है सरयू और गंगा दोनों का मिलन हो जाता है बिहार में कहीं वो सरयू के जल में बहता बहता पटला वो लकड़ी नाव की लकड़ी जिस पर दशरथ जी महाराज और सुमंत थे दोनों वो गंगा जी में आ गई और गंगा जी के द्वारा बहती बहती समुद्र में पहुंच दो दिन लग गए इसको बहकर वहां पहुंचते हैं पहुंचने में और जैसे समुद्र में पहुंचे तो चेतना आ गई वो जल की प्रभाव से जो चोट लगी थी ठीक हो गई चेतना आ गई तो देख रहे हैं, हम तो अरे ये कैसे हो गया हम यहां कैसे ने कहा झगड़ा हुआ था एक आ गया था लड़ाई में ये हुआ है, सहसा में आ गए अरे भैया किनारे पर चलो किनारे पर पहुंचे तो संदूक रखी मिल गई वहां वो तिंगल नाम का जो दैत्य था वो संदूक को अपने गले से निकाल करके तट पर रख के शिकार ढूंढते ढूंढते इतनी देर में लोगों ने संदूक खोल के देखा तो अरे भैया इसमें तो शकुंतला कौशल्यार से आ गई सुमंत जी महाराज ने दशरथ जी महाराज का वहां पर गंधर्व गंधर्विधि से विवाह करा दिया और तीनों के तीनों एक संदूक में बंद हो गए संदुप में कौशल्या थी उस संदूप में दशरथ जी महाराज सुमंत कौशल्या तुम्हारा लिखा कोई मिटा नहीं सकता ब्रह्मा जी ने कहा बिल्कुल ठीक है जो मैंने लिख दिया है उसको मिटाने की ताकत किसी में नहीं है बोले तुम यही कहते थे ना कि दशरथ का पुत्र राम मुझको मारेगा अरे दशरथ जिंदा रहेगा तब न मारेगा दशरथ को मार करके आ गया कौशल्या को चुरा करके मैंने समुद्र में छिपा दिया जब दशरथ और कौशल्या ही नहीं है तो उनका पुत्र राम पैदा कैसे होगा और जब राम होगा नहीं तो मेरी मौत कैसे होगी तो ब्रह्मा जी ने कहा रावण अभी तो जानता नहीं है विधि का विधान बड़ा विलक्षण होता है दशरथ का और कौशल्या का विवाह हो गया बेटा तो लगन मैंने लिखी थी उस लग्न में विवाह हुआ है रावण खिलखिला करके हंसा बोले ए, क्या आजकल बोलते इम्पॉसिबल असंभव ये तो बिल्कुल असंभव है मैंने उसको मार दिया और उसको बोले मेरी बात पर भरोसा नहीं है रावण तो जा संदूक खोल करके देखी रावण फिर पुष्प विमान पर बैठा समुद्र में गया और जैसे ही संतुक को खोल के देखा तो तीन दिन संतुत को लंका लाया है लंका में लेकर के आया है दशरथ जी महाराज को कौशल्या को सुमंत को और ब्रह्मा के सामने बोले अब मारूंगा तुम्हारे सामने मारूंगा तलवार निकाल ली दशरथ जी महाराज को कौशल्या को मारने के लिए ब्रह्मा जी ने कहा देख रावण तेने अपनी पूरी ताकत लगा दी और मेरे यहां लिखा हुआ है कि रावण तेरा बध राम के द्वारा होगा कुछ दिन खा पी ले मौज मस्ती कर ले नहीं तो राम को थोड़ा जल्दी आना पड़ेगा आज ही आ जाएगा तुमने संदूक में एक व्यक्ति को बंद किया था तीन निकले हैं और अब छेड़छाड़ करेगा तो चार होने में देर नहीं लगेगी उसको विचार कर ले मैं जो कहता हूं मेरी बात मान जा राबर्ट जो लिख गया है इसको मिटा नहीं सकता कोई दुनिया की ताकत नहीं है इनको सम्मानपूर्वक अयोध्या पहुंचाओ राबर्ट ने पुस्तक विमान में बिठा करके दशरथ जी कौशल्या और सुबंध को वापस अयोध्या पहुंचाया एक कथा पहले कभी सुनी थी कोई गप नहीं हो सकती क्या मन मन मा, मनमानी बात नहीं हो सकती गए ऐसी सुना रहे महाराज कहीं से ये आनंद रामायण की कथा है आनंद रामायण में भी प्रारंभ की कथा है सार्ड की कथा है आज दशरथ जी महाराज उस दृश्य को याद करके कह रहे महाराज रावण के नाम से देवताओं की रूह आत्माएं कांपती हैं बड़े बड़े सम्राट रावण का नाम सुनते ही सहम जाते हैं और मैं तो भुक्तभोगी हूं मैं रावण के सामने नहीं लड़ सकता इसलिए मुझ पर दया करो मेरे बच्चों पर कृपा करो छोटे छोटे से बच्चे हैं छोटी सी गृहस्थी है तुम बाबा कोई और देखो दशरथ जी महाराज ने बचन देने के बाद में मना कर दिया हाथ खड़े कर पर जी महाराज की थ्योरी थोड़ी सी बदलने लग गई अरे ओ मूड राजन मूढ़ु रामचरित मानसकार कहते हैं बोले मैं जाचन आयो नृप तो ही मैं याचना करने नहीं आया था मैं तो उसको देखने आया था अरे ब्रह्म को पुत्र के रूप में पाने के बाद भी तेरा मन इतना छोटा है माने जाचलमाने ने जांचने आया था लोग बड़े होते चले जाते हैं लोगों के घर बड़े होते चले जाते हैं लोगों के पद बड़े होते चले जाते हैं लोगों के नाम बड़े होते चले जाते हैं लोगों के शरीर बड़े होते चले जाते हैं सब कुछ बड़ा होता चला जाता है परंतु तो मन छोटा होता चला जाता है। आदमी जितना बड़ा हो रहा है उसका मन उतना छोटा होता चला जा रहा है एक भी संतान नहीं थी तब तुम्हारे उदारता थी कोई भी व्यक्ति कुछ भी मांगने आए तुम लुटाते थे ना नहीं करते थे आज चार चार पुत्र हो गए मैं एक मांग रहा हूं, रहा दिल में दर्द आ है उस परमात्मा को पुत्र के रूप में परंतु तुम अभी बड़े नहीं हुए तुम्हारा मन बड़ा नहीं हुआ तुम तो बहुत छोटे हो जब क्रोध करके थोड़ा सा उठने की तैयारी करने लगे तो वशिष्ठ जी ने सोचा कि बनी बनाई बात बिगड़ जाए और वशिष्ठ जी महाराज ने खड़े होकर के कहा राजन तुम विश्वामित्र जी महाराज को नहीं जानते हो दुनिया में आज इनके जैसा कोई तपस्वी नहीं है जिस व्यक्ति के द्वार पर संत आ जाए वो पुण्य की बात है और खाली लौट जाए तो उससे अधिक पाप की बात कोई और हो नहीं सकती खाली तो कोई जाता नहीं ऐसे मनुस्मृति में कहा है खाली नहीं जाता आपने जल दिया है ठीक है भोजन दिया अच्छा आपने सम्मान और आसन दिया बहुत अच्छा और कुछ नहीं दिया है तो आपके पुण्यों को लेकर के जाएगा पाप छोड़ के जाए खाली नहीं जाता अतिथि यश हो जिस जिस अतिथि की हमारे दरवाजे पर आने के बाद आशा बग्न हो जाए उसको अभिष्ट वस्तु ना मिले उसको सम्मान ना मिले बोले वो हमारे पुण्य को लेकर के जाता है पुण्य राशि को चला के जाता है तब वशिष्ट बहुविधि समझावा बहुविधि को कहते हैं बहुत तरह से समझाया अतिथि है संत है खाली नहीं जाना चाहिए कुछ नहीं बिगड़ेगा और तुम ऐसी चिंता मत करना विश्वामित्र कोई सामर्थ्य साधारण महात्मा नहीं है इनके साथ में यदि राम गए तो सारी दुनिया राम को जान जाए इनका मंगल होगा इनका भला होगा भेज दो तो। और एक एक कथावाचक कहते थे कि बहु भीति समझावा माने अरे तुम ये मत सोचना कि विश्वामित्र ऐसे ही ले जा रहे हैं विश्वामित्र तो राम जी को लौटा करके देंगे तो साथ में बहु भी आवेगी बहु भीधि समझावा मैंने बहू कैसे आएगी ये समझा दिया दशरथ को लगा कि ठीक तो है गुरुदेव यदि आप कहते हो तो सही है मान लिया और अंत में हाथ जोड़कर के विस्वामित्र जी के चरणों में बैठ गए दशरथ जी महाराज बोले भगवान मेरे प्राण नाथ सुख दो ये दोनों के दोनों मेरे प्राणों के समान है हे नाथ आज के बाद में हे हे प्रभो तुम मुनि पिता आन नहीं को अब तक तो इनका पिता मैं था पिता माने पाती रक्षती इति पिता पाति पालयती पिता जो पालन करे जो रक्षा करे वही पिता होता है आज तक तो मैं इनका पिता था पर आज के बाद में भगवान आप पिता है राम और लक्ष्मण को पाने के बाद में विश्वामित्र जी महाराज ऐसे ऐसे मगन हैं मानो उनको सारे संसार की निधि प्राप्त हो गई संपत्ति प्राप्त हो गई उतने हर्षित हैं उतने आनंदित हैं मानो उनको विजय मिल गई राजमहल से निकले हम लोग थोड़ी अच्छी जगह रह लग जाते हैं तो हमको पैदल चलना बहुत मुश्किल हो जाता है नंगे पांव चलना बहुत मुश्किल हो जाता है और कहीं यात्रा करनी पड़ जाए तीर्थ यात्रा तो ओ, कभी मौसम को उलाहना कभी भगवान को उलाहना कभी रास्ते को उलाहना तीर्थ यात्रा में भी जाएं तो सड़कों को गाली देते जाएंगे थोड़ा पसीना आ जाए तो पसीना कम पहुंचते हैं भगवान को गाली गर्मी के कारण गाली जाते देते हैं अत्यंत सुकुमार भगवान राघविंद्र सरकार एक महात्मा के साथ में जा रहे हैं राजमहल से निकल करके जा रहे हैं उप तक नहीं किया विश्वामित्र जी ने पूछा रामजी भूख लग रही